चैतन्य की परिस्थिति भरा जा रहा है गहरी शांति में अपने असली स्वभाव में हम डूब रहे हैं दिल में चमक रहा है हर धड़कने में तेरी खबरें हैं हर नूर में तेरा ही नूर है हर दिल में तेरी धड़कन हर श्वास में तेरी सत्ता हर विचार में तेरा आधार चैतन्य आत्मा तू देह को मैं कब तक मानेगा बिछड़ने वाले संसार को कब तक मेरा कहेगा तू ऋषियों के अनुभव को अपना अनुभव बना ले ज्ञानवानों के अनुभव को अपना अनुभव बना ले अपने जीवन के सत्य को तो अस्वीकार कर ले थोड़ा? इन हर्ष और शोकों की थप्पड़ों को कब तक सहता रहेगा संसार के हर्ष और विषाद हर्ष और शोक राग और द्वेष जीवन को उलझाए चले जा रहे हैं इन उलझनों से तू निकल मुनि शार्दुल कहते हैं अष्टा मुखर्जी कह रहे हैं असंसारस्तु न हर्षो न विषादता स शीतल मन निवराजते विदेह इव राजते संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष है और न विषाद वह शांत मन सदा विदेह की भांति शोभता है दुख तो दुख है लेकिन जिसको हम सुख समझते हैं वो भी कोई कम दुख नहीं है वो भी शोक पैदा करता है हर्ष जो है वो भी चित्त को चलित करता है हर्ष और शोक के विकार हैं लेकिन जो मुनि है जो आत्मवेता है संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष है और न विषाल वह शांत मना सदा विदेह की भाई भांति शोभता है खुजलाहट खुजली वहीं होती है जहां चमड़ी में खराबी होती है खुजलाने से हर्ष होता है और बाद में जलन होती है वहीं पर होती है जहाँ चमड़ी रुग्ण होती है ऐसे ही जिसका चित्त संसार आसक्ति से रुग्ण है उसको हर्ष भी होता है और शोक की जलन भी होती है जो संसार से मुक्त है संसार का मतलब क्या संसार बाहर नहीं लेकिन बाहर की चीजों में हमारी आसक्ति है तो संसार है संसार कोई मकान में नहीं कोई बंगले में नहीं कोई झोपड़े में नहीं संसार है हमारे चित्त में हमारी मान्यताओं में हमारी आसक्तियों में अगर हमने मान्यताओं और आसक्तियों को तटस्थ होकर सुहम स्वरूप होकर देखा अपने स्वरूप को देखा तो मान्यताएं आसक्तियां ये हमको न न चाहेगी किसी की मान्यता जब तप में है सुहावनी है किसी की मान्यता धन में है किसी की मान्यता अमुख परिस्थिति में है ये मान्यताओं ने हमारे जीवन को ऐसा घेर लिया है कि हम अपनी मुक्तता का अनुभव ही नहीं कर रहे हैं। संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष है और न कभी शोक संसार मुक्त उसका मतलब संसार में बांधने की कोई चीज़ नहीं अगर हम सावधान हैं तो संसार की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें बांध सके अगर हम सावधान हैं तो संसार की कोई वस्तु हमको बांध नहीं सकती और असावधान है तो कितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हो जाए हम जैन की श्वास नहीं ले सकते संसार से मुक्त संसार मना जो सरकने वाला हो सुख भी सरक जाता है दुख भी सरक जाता है मित्र के आश्वासन भी सरक जाते हैं और शत्रुओं की धमकी भी सरक जाती है इन सरकने वाली परिस्थितियों को देखने वाला असरक जो आत्मा है बदलने वाले भावों को बदलने वाले दिनों को बदलने वाली घटनाओं को बदलने वाले हर्ष शोक को देखने वाला अबल जो है वह आत्मा है वह साक्षी है जो साक्षी में आ गया जो आत्मा में आ गया जो अपने तरफ आ गया ये भी अध्या आरोप है कि आत्मा में आ गया हकीकत में कि आत्मा से बाहर हम गए नहीं आत्मा को छोड़कर हम कभी गए नहीं जा सकते नहीं कोई संभावना नहीं हम विमुख हो गए उससे दूर हम नहीं गए लेकिन विमुख हो गए विमुख क्यों हो गए कि वाले सरकने वाली चीज़ों में सत्य बुद्धि की और जो स्वहम स्वरूप है जो सरकने को जानता है वह हाथ उठाया न उठा हाथ को उठाने की सत्ता प्राणों में है प्राण संकल्प से चलते हैं और संकल्प विकल्प को सत्ता वो चैतन्य देता है सो हम हम अपने स्वम सु स्वरूप को भूल गए और देखा कि हमारा हाथ ड्राइविंग कर रहा है इतना कहें तभी भी हरकत नहीं लेकिन हमारा हाथ ड्राइविंग कर रहा है ऐसा नहीं कहते हम ड्राइविंग कर रहे आ गए संसार में मुक्त होते हुए हम बंधन में आ गए हमारा हाथ भोजन का ग्रास उठा रहा है मुंह में डाल रहा है चबाया जा रहा है उसमें प्राण और मन चैतन्य की सत्ता लेकर ही कर रहे हैं चैतन्य मना हम मैं अपनी सत्ता लेकर कर रहे हैं हम अपनी सत्ता को भूल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भोजन कर रहे हैं भोजन तुम नहीं करते तुम्हें कभी भूख नहीं लग सकती भूख और प्यास प्राणों का धर्म है शीत और उष्ण शरीर को लगता है मान और अपमान मन को होता है राग और द्वेष मति को बुद्धि को होता है इन सब को देखने वाला तू अलग है तू संसार से मुक्त सरकने वाले हैं पच्चीस वर्ष पहले आंखों का जो प्रभाव था देखने की योग्यता थी वो अभी न रही हाथों में जो सामर्थ्य था पचास वर्ष साठ वर्ष पहले वो अभी न रहा तो पच्चीस पचास वर्ष पहले जो शरीर में सत्ता थी वो अब न रही वो बदल गया लेकिन तू न बदला तू न बदलने वाला असंसारी अपने आप में जग जा तो तू संसार से मुक्त हो जाएगा तू तो हर्ष और शोक ऐसा नहीं कि दुख दुखी दुख देता है सुख भी दुख ही देता है तो सुख भी एक विकार है दुख भी एक विकार है मुक्त पुरुष को ही विकार अपनी ओर नहीं आकर्षित कर सकते हैं हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान कह नानक कसुन रे मना मुक्त ताहि ते जान जैसा अमृत तैसी विष खाटी जैसा मान तैसा अपमान। बुद्ध पुरुष बुद्धवान ज्ञानवान समझता है कि मान मान देने वाले और मान जिसको दिया जा रहा है दोनों व्यक्त पुतले हैं और व्यक्त पुतले कब तक रहेंगे सब अव्यक्त की सत्ता से फुरफुर रहा है हरिओम तत् सत और सब गप सत मान से वो अहंकारी नहीं होता तो अब अपमान से वो दुखी नहीं होता विदेह इव राजते है विदेही जैसा विदेह की भांति शोभता है वो ज्ञान मान तुलसीदास ने कहा ज्ञान मान जहां एको नहीं देखत ब्रह्म समान सब माही कई है तासु परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी वो ज्ञानी वो बुद्ध पुरुष वो अपने आप में जगा हुआ सौभाग्यशाली वो परमानंद की अटखेलियां करने वाले ज्ञानवान कैसे होते हैं कि ज्ञान मान जहां एक होना है जहां एक भी मान्यता और कल्पना नहीं है जहां कोई धारणा नहीं जहां कोई आसक्ति नहीं जहाँ कोई संसारिक बदलने वाली चीज को लेकर उसके साथ चिपका नहीं हम विद्या को लेकर अपने को विद्वान मानते हैं जाति को लेकर अपने को अमुक जात वाले मानते हैं धन को लेकर अपने को धनवान मानते हैं पुत्र को लेकर अपने को पुत्रवान मानते हैं पति या पत्नी को लेकर अपने को तो पत्नी वाला या पति वाली मानते हैं अगर ज्ञान हो जाए तो पता चलेगा कि केवल मान्यता मात्र है हर जन्म में हर शरीर में नया नया माहौल नया नया, नया वातावरण मिलता है और नई नई मान्यताएं जुट जाती है और सड़क जाती है और हम उसमें चिपकते हैं इसलिए हम संसारी हो जाते हैं। जो इन मान्यताओं से परिस्थितियों से चिपकान छोड़कर जीता है वो विदेह विदेहता है जीने का मजा उसी को आता है वास्तव में जीवन उसी का शुरू हुआ धन वैभव से भंडार भर गए जीवन शुरू हुआ नहीं, नहीं वो संसार शुरू हुआ बुद्धिमत्ता से बुद्धि भर गई विद्वता से जीवन शुरू हुआ नहीं मूर्ख रह गए तब जीवन शुरुआत नहीं जीवन का नाम ही है जो वास्तविक आत्मा में जग गया हो तो उसका जीवन मरने वाले शरीर मिटने वाले संबंध अटने वाले पदार्थों के साथ जो जुड़कर जीवन जी रहे हैं वे जीवन जी नहीं रहे वे जीवन मर रहे हैं सही बात तो यह है कि हम लोग जिसको जीवन समझते हैं वो सतत तेजी से मृत्यु के तरफ हम जा रहे हैं एक आदमी मर गया अभी खबर आई वो फलाना मर गया ना, ना वो अभी नहीं मरा भैया वो रोज मर रहा था हम लोग रोज मर रहे हैं जिसको हम जीवन समझते वो जीवन नहीं मृत्यु के तरफ भागे जा रहे हैं। जीवन तो उस ज्ञानवान का है जो विधेय किनाएं शोकता है जो हर्ष और विषाद में राग और द्वेश में बहता नहीं हर्ष और विषाद के हर्ष और शोक के प्रसंग उसके आगे आते हैं लेकिन वो तटस्थ रहता है इसी को श्री कृष्ण समत्व योग कहते हैं ये समत्व योग बड़ा महत्वपूर्ण तो योग है इस योग को समझने के लिए इस योग में प्रवेश करने के लिए धारणा ध्यान समाधि करो समाधि करना अच्छा है ध्यान करना अच्छा है जब करना अच्छा है सेवा करना अच्छा है लेकिन इन सब का फल यह है कि तुम विधि बिना ही शोभा पालो एक महात्मा बड़े सूक्ष्म विषय पर प्रवचन करते थे वेदांत की गुण बातें साधकों को समझाते थे एक भक्त खुमचा लेकर साधकों की की भी कर लेता था और महात्मा का प्रवचन भी सुन लेता था भक्त और साधक जब सत्संग सुनते थे तो वो भी सत्संग में एक तान हो जाता कई महीने सत्संग सुनने के बाद एक बार वो बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहता है गुरु महाराज ने वेदांत को सुन लिया समझ लिया कि सरकने वाली चीज है अन्वय और व्यतिरेक का सिद्धांत मैंने जान लिया जागृत का व्यतिरेक स्वप्ने में हो जाता है स्वप्ने का व्यतिरेक सुशुप्ति में हो जाता है लेकिन आत्मा का सब में अन्वय है दुख है दुख आया तो सुख गायब हो गया सुख आया तो दुख गायब हो गया चिंता आई तो आनंद गायब हो गया हर्ष गायब हो गया और हर्ष आया तो चिंता गायब हो गई लेकिन इनमें आत्मा जीव का क्यों है ये में जान तो गया बचपन आया चला गया लेकिन बचपन का दृष्टा रहा जवानी आई चली गई लेकिन उसको देखने वाला रहा बुढ़ोता आया मौत आई लेकिन मौत के बाद भी मैं रहता हूं मर जाने के बाद भी सुखी होता जाऊं ऐसा भाव हम लोगों का रहता है ये बात आपकी मैंने गुरु महाराज अच्छी तरह से समझ ली लेकिन आत्मा की मुक्तता का मुझे अनुभव नहीं हो रहा है आत्मा मुक्त है शरीर संसारी है संसार संसार के साथ और आत्मा परमात्मा के साथ ऐक्यता का अनुभव करने की आप श्री के तरफ से जो वाणी थी वो वाणी में समझ तो गया लेकिन गुरु महाराज हे कृपा नाथ प्राणी मात्र के परम मित्र परम हितेशी गुरुकर मैं एक छोटा सा धंधे वाला दिख रहा हूं खुमचे वाला चना बेचने वाला समझ तो आपके वचन गया हूं लेकिन आत्मा का आनंद प्रकट नहीं हुआ बाबा जी ने कहा कोई प्रतिबंधक को प्रारंभ कोई रुकावटी रुकावट का कोई प्रारंभ होगा उसलिए तुम समझ गए और फिर भी आनंद नहीं प्रकट होता है तुम लगे रहना गर्मियों के दिन थे धूप तड़ाके मार रही थी लू चल रही थी एक चमार उस गर्मी में लू में नंगे पैर नंगे सिर उस कष्ट का शिकार होता हुआ बेहोशी से लथड़ता लथड़का आकर उस पेड़ के करीब गिरा एक उमचा वाला ने देखा कि गर्मी के मारे इसके ताक रहे हैं कंठ सूख गया है उसने थोड़ी हल्की सीबत वो आदमी उठ खड़ा हुआ जाता है उसके धन्यवाद से कृतज्ञता से आंखें भर गया बार बार उसकी आंखों से कुछ टपक रहा है कुछ आशीर्वाद भाव टपक रहा है वो मूची तो चला गया चमार तो चला गया लेकिन मूची के द्वारा वो अंतरयानी परमात्मा इस पर बरस पर पड़ा इसके हृदय में वो आनंद झलकने लगा मूची के वेश में खुमचे वाले के वेश में श्रोताओं के वेश में धनवान के वेश में और निर्धन के वृक्ष में ये जो दिख रहा है वो उसकी माया है लेकिन इसको जो चला रहा है वो महेश्वर है वो सचिदानंद सोहम है वही मैं हूं ऐसा बौद्ध प्रकट होने लगा चित्त बड़ी शांति बड़ी निर्मलता बड़ी आध्यात्मिक पूंजी प्रकट होने लगी गुरु के पास गया प्रणाम करके अपनी स्थिति का वर्णन करने लगा और इसी सेवा करने से यह आत्मनंद प्रकट हुआ है बाबा ने कहा कि निष्काम भाव से किए हुए कर्म अंतःकरण को शुद्ध करते और शुद्ध हृदय में अपना मुख दिखता है जैसे साफ आईने में अपना चेहरा दिखता है ऐसे शुद्ध हृदय में अपने स्वरूप का बोध होता है तेरा प्रतिबंधक प्रारब्ब हट गया घटना घट गत जाए तो घड़ी भर में काम हो जाता है लगे रहे कोई न कोई ऐसी घड़ी आती है जो सुने हुए उस तत्व ज्ञान को हम प्रत्यक्ष उसकी गरिमा का अनुभव करते हैं Oh oh hey oh um oh, oh. Oh, oh so um मुझको नमस्कार है वो चित्त को देखने वाला चित्त को चैतन्यता देने वाला चैतन्य आत्मा में हूं इन विचारों की दौड़ को और मन की एकाग्रता को दोनों को देखने वाला मैं शांत सो हम वो मैं हूं दोनों को देखने वाला बानी उठती है सुहावना भूलती है उसको देखने वाला वो मैं हूं सो हम वातावरण शुद्ध है पवित्र है शांत है नदी का किनारा है शीतल हवाएं अपना प्यारा संदेशा सुना रही है तत्व मसी तू वही है सो हम वो मैं जो सौभाग्यशाली अपने चैतन्य स्वरूप को सुनकर उस चैतन्य आत्मा की भावना धारणा करता है और शीतल मना नित्य विदेह होकर विराजता है विदेह की नाई विराजता है असंसार शत्रु क्वा न हर्षो नषादता स शीतल मना नित्यं विदेह इव राजते संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष है और न विषाद वह शांत मना सदा विदेह की भांति शोभता है जो संसार को सत्य समझता है उसका मन शीतल नहीं हो पाता जो परिस्थितियों को एकत्रित करके सुखी होना चाहता है वह विदेहता का अनुभव नहीं करता वे लोग भ्रांति में हैं जो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ मिल जाए तो सुखी होंगे सुख जब जब होता है अपने हृदय में होता है मित्र आया धन आया सत्ता आई कुछ आया चाहे गया लेकिन सुख जब जब होता है तो अपने कतरे में होता है तुम सुख रूप हो बाहर के कारण कार्य केवल इंद्रियों का धोखा है वो स्वतंत्र सुख को पा लिया की नहीं शोभता है जिसका सुख पराश्रित नहीं है जिसका सुख किसी व्यक्ति के आधार पर किसी परिस्थिति के आधार पर किसी अवस्था के आधार पर नहीं वह स्वतः सुख स्वरूप में जग गया वह जीवन मुक्त पद में आरू हो गया कुत्ता हड्डी चबाता है हड्डी चबाने से मुंह में घाव हो जाता है मेढुओं से खून बहता है समझता है कि हड्डी चबाने से सुख आ रहा है ना, सुख तो उसको नहीं आ रहा कुछ खाने को रस जो मिल रहा है वो हड्डी चबाते चबाते मेढुओं में घाव हो गया मुंह में घाव हो गया अपने घाव का ही खून टपक रहा है समझता कि हड्डी चबाने से सुख मिल रहा है ऐसे ही संसारी को जो भी सुख मिलता है वो तो उसका अपना भीतर का है लेकिन संसार की हड्डी चबा चबाकर अपने अंतःकरण में हम लोग घाव कर लेते हैं अपने जीवन में घाव कर लेते हैं और घाव इतने बढ़ जाते हैं कि घाव ही रह जाते हैं हम गायब हो जाते हैं घाव ही रह जाते हम खो जाते हैं अष्टावक्र जैसे गुरु कहते हैं असंसार शत्रु का भी सरकने वाली चीजों से बचकर बदलने वाली अवस्थाओं से बचकर बदलने वाले सुख और दुखों से बचकर अपने स्वरूप में आ जाओ पता चलेगा कि तुम कितने सरल तुम कितने स्वाभाविक सुखी हो जाते हो सच पूछो तो दुखी होने के लिए परिश्रम किया जाता है जन्म लेने के लिए परिश्रम किया जाता है मृत्यु के लिए परिश्रम किया जाता है अमरता में जगने के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं मुंह में घाव बनाने के लिए हड्डी चबाई जाती है हड्डी को हड्डी समझकर अपने आराम स्वभाव में बैठने में कोई ज्यादा परिश्रम नहीं है तत्व तुलना के नजर आते उस ज्ञान मन की तुलना किससे किया जाए शीतल मना उसके निकट जाकर बैठने से हमारे मन को शीतलता आ जाती जो असंसारी है जिसने सरकने वाली चीजों में सत्यता की भ्रांति न रखी बदलने वाली अवस्थाओं को जिसने सत्य नहीं माना सो हम स्वरूप को जिसने सत्य जानकर उसमें आराम पाया है वह शीतल मना होता है तुलसीदास जी कहते हैं तीन टूक कॉपी की भाजी बिना लून तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बाप राखो जिसके हृदय में वो परमात्मा बस गया जिसने उसमें सत्य स्वरूप में स्थिति कर ली जो राम स्वरूप में रमण कर रहा है उसके आगे इंद्र का वैभव क्या चीज है ज्ञान मान जहां एक होना ही जहां एक भी मान्यता नहीं वास्तविक सत्य में जो शांत है, वास्तविक सत्य में जिसने विश्रांति की है ज्ञान मानो में लेखत ब्रह्म समाल सब मही कास परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी सिद्धि को तिनखे के नहीं छोड़ दिया तीनों गुणों को छोड़ दिया कई तमोगणी लोग उसी में उलझे हैं कि खूब नींद करे खूब पिए खूब खाए पड़े रहे कोई खाल मस्त कोई माल मस्त कई रजोगणी कुछ माल कुछ सौंदर्य कुछ थकताए पाकर सुखी होना चाहते हैं। कोई सात्विक लोग जप ध्यान करते हैं और जीवन भर आप करते रहते हैं शिष्यों को कराते रहते हैं एक कुंडले में घूमते रहते हैं आ जीवन पूरा हो जाता है लेकिन मन की शीतलता नहीं प्राप्त होती क्योंकि किसी गुण में किसी अवस्था में जकड़ जाते पकड़ जाते गणसन सिद्धि तीन गुण त्याग माया जब अभिमानी बनाना चाहती है तो सदाचार में सुख दिखाती है माया जब आदमी को सात्विक बनाना चाहती है शतोगुण में लाना चाहती है तब जप तप में सुख दिखाती है माया जब अभिमानी बनाना चाहती है तब त्याग में सुख दिखाती है माया जब जन्म मरण के गहरे खाईयों में फेंकना चाहती है तब विलास में सुख दिखाती है माया जब जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद से वंचित करना चाहती तब योग में सुख दिखाती है और माया जब निवृत्त होना चाहती तो सोहम स्वरूप में जगा देती है ज्ञान मान जान एक नाही देखत ब्रह्म समान सब माही कई तासु परम विरागी परम विरागी कौन है जिस दिन? तीन खो की नाई छोड़ दी और तीनों गुणों का त्याग कर दिया उसी लिए दुखी है कि सतत सतोगुण नहीं रहता राशि उसी लिए दुखी है कि सतत अपना मन माना नहीं होता तामसी उसी लिए परेशान है कि सतत उनकी कामना के अनुकूल घटनाएं नहीं घटती लेकिन शीतल मना है कि ये गुणों का खेल गुणों में समझता है अपने को उसका साक्षी समझकर अपने राम में आराम पाता है बाले बाल वाम युवा बालकों के साथ बालक जैसा जवानों के साथ जवान मिल गए त्यागी तो बड़ा त्यागी और मिल गए राजा तो पूरा राजा है मिल गए गृहस्थी तो पूरा गृहस्थी और मिल गए साधु तो पूरा साधु आश्चर्य त्रिभुवन जही वह आश्चर्यकारक है क्योंकि वह आत्मा सर्वव्यापक है जो सर्वव्यापक आत्मा है उसमें जिसने अपने मन को विश्रांत कर दिया है उसमें जो जग गया है वो शीतल मना होता है स शीतल मना नित्य विदेह एव राजते कितना सुंदर श्लोक है असंसार शुप्वापी न हर्ष न विषादता जो असंसारी हो गया बदलने वाली चीजों से चिपकान जिसकी हट गई वो असंसारी है ऐसा नहीं कि बुद्ध पुरुष खाएगा नहीं बुद्ध पुरुष बोलता नहीं बुद्ध पुरुष सोता नहीं सब कुछ करते हुए किसी परिस्थिति के साथ वो चिपकता नहीं और हम कुछ भी न करते हुए कल्पनाओं ऐसी करते के चिपके हुए हैं तो सीतल मना जो चिपकता नहीं शीतल शीतलमन होता है सही बात तो यह है कि जितना हम संसार के साथ जब जब हमें सुख होता है जब जब आनंद होता है तो अनजाने में आप संसार से संबंध विच्छेद करते हैं तब आपको आनंद होता है जिस घड़ी आपको आनंद आया जिस घड़ी आप निर्भय हुए जिस घड़ी आप ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं ऐसा आपको एहसास होता है भीतर उस घड़ी आप संसार से संबंध विच्छेद किए हो गए जो घड़ी संसार से संबंध विच्छेद होता है सरकने वाली संसार से संबंध विच्छेद का मतलब काम धंधा छोड़ना नहीं खाना पीना छोड़ना नहीं अथवा खाते पीते ही रहना नहीं मतलब बात का के संसरकने वाली चीजों के साथ चिपकान तुम्हारी जिस क्षण जिस घड़ी तुम्हारी चिपकान कम होती है जितने अंश में चिपकान कम होती है उतना तुम्हारा स्वतः स्वरूप स्वतः सुहम स्वरूप का स्वभाव प्रकट होता है और जितना चिपकान ज्यादा होती है उतना दुखद स्थितियां होती है। एक करोड़ी मल थे कंजूस प्रतिदिन अपनी तिजोरी में रुपए गिनते गिन कर रख देते कर के लोग बड़े कष्ट से जीवन जीते थे वो बंडल बांधे हुए बंडलों पर कवर चढ़ाए हुए कपड़ों के बंडल बढ़ाने में लगे थे थप्पे बढ़ाने में लगे थे बेटा बड़ा हुआ बेटियाँ बड़ी हुई जीवन जरूरत चीज़ें गहने कपड़े भी नहीं खरीदे जा रहे बंडल बढ़ाए जा रहे हैं बेटा ने युक्ति किया ऐसे कैसे दूसरे बंडल बनाकर धरता गया असली बंडल हटाता गया और नकली बंडल रखता गया अब अबूढ़ रोज तिजोरी में देखे कि हाँ हा इतने कैसे वाह वाह रुपयों का सुख नहीं अपने अहंकार का सुख था रुपए तो तिजोरी में है मेरे हैं मकान जमीन पे खड़ा है बना है मिट्टी का और एक दिन मिट्टी जमीन दोस्त हो जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन मेरा मकान मैं मकान वाला मेरे रुपए में रुपए वाला मेरी गाड़ी में गाड़ी वाला तू ऐसा नहीं कहता कि मेरा परमात्मा और मैं परमात्मा वाला ये आत्मिक सुख है और वो अहंकार का सुख है अहंकार के सुख में कितनी भी सजावट करो कितना भी तुम तिजोरी पुर करते जाओ लेकिन वो एक दिन विषाद दे देगा और जब अहंकार का सुख होता है वो हर्ष होता है वो शीतल मना नहीं होता हर्षित मना होता है हर्षित मन एक बात है और शीतल मन दूसरी बात है हर्ष एक आवेश है एक रोग है एक उत्तेजना है शोक दूसरी उत्तेजना है आप देखते हैं कोई आदमी सुखी हुआ तो क्या उत्तेजना आई शीतल मना वह है कि जहां हर्ष और शोक दोनों नहीं सत्ता समान में जो जग गया तो अस्य तुलना के नजर आए थे उसकी तुलना किससे करोगे इंद्र से ना भूपतियों से करोगे ना ना उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती वो वही होता है वो अद्वितीय होता है जैसे परब्रह्म परमात्मा अद्वितीय होता है ऐसे पर परमात्मा में जगा हुआ पुरुष भी अद्वितीय होता है ओम हो हो हो बूढ़ा प्रतिदिन हर्षित हुए जा रहा है धन मेरा मैं धन वाला मकान मेरा में मकान वाला परिवार मेरा में परिवार वाला कालचक्र बीतता गया एक ऐसी घड़िया है कि बूढ़े को बिजाने की तैयारी करनी पड़ी चौके में लेटा दिया गया बेटे ने कहा कि सारी जिंदगी चाचा ने धोखा किया समाज से नोच नोच के थप्पिया की और हमने धोखा किया बूढ़े से अब मर रहा है तो सच्ची बता दे कि वो जो तिजोरी में बंडल रोज गिन के रखते थे वो बंडलों में रुपयों की नोटों की बजाय और कुछ कागज वैसे के वैसे डाल दिए गए बंडल तो पहले से जट कर दे गए थे उसीलिए घर में थोड़ी रौनक आई आप कहीं उनमें सच्चे रुपए ऐसा समझ के फिर चिपकली होकर आना मत बूढ़ा रोने लगा कि मेरा सर्वस्व चला गया हम इतने नादान हैं कि जो हमारा पहले था नहीं और बाद में रहा नहीं उसी को सर्वस्व मान रहे जन्म के पहले वो रुपए थे नहीं और मरने के बाद साथ चलेंगे नहीं उसको अपना सर्वस्व मानते हैं। जन्म के पहले ये घर बार संसार मित्राचारी हमारा था नहीं और मरने के बाद उसमें का कोई रहेगा नहीं हमारे लिए फिर भी उसको हम अपना मानते हैं लेकिन जन्म के पहले जो था हमारे साथ अभी जो हमारे साथ है और मरने के बाद भी जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता उस स्वरूप को हम नहीं जानते हैं इसलिए हम सरकने वाली चीज़ों से चिपक जाते हैं संसारी हो जाते हैं असंसार से तु क्वापी वो जो असंसारी है संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष है और न कभी विषाद है ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम उठता है कि जो हमारी चीजें नहीं हैं, हैंगी नहीं उनको हम संसारी चीजों को हमारी मानकर सरकने वाले शरीर को भी हम मैं मानकर जीते हैं अब इससे बचें कैसे सही अर्थ ये है कि आप सदा बचे हुए हैं जानते नहीं हो इसलिए बचने का उपाय बताया जाता है कि शरीर मेरा था नहीं है नहीं और रहेगा नहीं ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति जल्दी बच जाता है दूसरी बात के इस जीवन में मैं अपने स्वरूप को पाकर ही रहूंगा, अपने आप को जानकर रहूंगा, अपने आप में जगूंगा सरकने वाली परिस्थितियों का साक्षी होकर असरक आत्मा मैं हूं, ऐसी दृढ़ स्थिति ऐसी दृढ़ जागृति मैं करके रहूंगा। जो हम दृढ़ संकल्प करते हैं नश्वर चीज़ों के लिए तो नश्वर चीज़ों में हम सफल हो जाते हैं हम अगर शाश्वत तत्व के लिए हम कृत संकल्प हो जाए दृढ़ संकल्प हो जाए तो शाश्वत तो कहीं दूर नहीं नश्वर चीज़ें तो दूर हैं उसको पाने के लिए परिश्रम है रखने के लिए चिंता है और अंत में विषाद देती है इस आत्मदेव को पाने के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं सुनते सुनते उसमें आप जग सकते हैं सुनते सुनते तुम्हारा श्रवण मन होता रहता है उस परमात्मा को पा पाने के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं गलत मान्यताएं छोड़ने के लिए दृढ़ निश्चय हो जाए जो सरकने वाला शरीर सरकने वाला मन है सरकने वाली मान्यताएं हैं मैं साधन भजन करती हूं लेकिन मेरा मन नहीं लगता मेरा मन शक्ति अरे शरीर स्थिर हो जाएगा तो बीमारी आएगी मन स्थिर हो जाएगा तो तुम्हारी चौकी चौपट होने लगेगी और प्राण अगर स्थिर हो गया प्राण निकल गया तो राम बोलो भाई राम हो जाएगा ये तो सरकने वाली चीजें हैं इनको यथायोग्य सदुपयोग में लाओ इनका सदुपयोग करो लेकिन इनके बीच हम जो चिपकने की आदत डाले हुए हैं उस चिपकने की आदत से केवल बचना है काम से बचकर तुम मुंह चढ़ा के बैठ जाओगे तुम कोई विशेष साधना करते हो नहीं नकुटोचाड़े वही रनम्मा साधना तो करें नहीं हो सकती तुम अपने तन का ठीक सदुपयोग होने दो मन का ठीक सतुपयोग होने दो और अपनी समझ को ठीक सतर्क रखो संसार से बना ये है, समष्टि से बना हुआ व्यष्टि है कुछ हिस्सा जल का कुछ हिस्सा मिट्टी का कुछ हिस्सा पानी का कुछ आकाश का कुछ प्रकाश का लेकर ये तुम्हारा शरीर बना है और सतत इसको वे समष्टि के आकाश प्रकाश और पृथ्वी चाहिए बिना पृथ्वी के आप ठहर नहीं सकते बिना हवा के आप जी नहीं सकते बिना प्रकाश के आप जी नहीं सकते तो ये तुम्हारा व्यष्टि शरीर समष्टि से जुड़ा है तो व्यष्टि शरीर को समष्टि की सेवा में लगाओ इसकी शोभा है इसका सदुपयोग है तुम्हारा मन अपने सुख के लिए जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है ऐसे अपने सुख के लिए तुम्हारा मन जो चेष्टा करता है उसको अपने सुख के लिए चेष्टा करने को छोड़ बंद कर दो अपने सुख के लिए बाह्य कारणों की बाह्य परिस्थितियों का सर्जन करके अपना सुख लेने की जो गलत आदत है वही हमको दुख की खाइयों में फेंकती है सुख लेने की इच्छा ना करो सुख बांटो सुख दो सुख देने का भाव से लेने की आसक्ति वासना टूट जाएगी इस तन को इस मन को इस बुद्धि को अकल को रुपयों को यथा योग्य जैसी तुम्हारी शक्ति हो उस प्रकार उतनी सुख देने में इसका उपयोग करो जैसे वो खुमचे वाला एक व्यक्ति को थोड़ा सा सुख दिया सुख लेने की इच्छा हट गई तो सुख प्रकट हो गया सुखी होने के लिए सच्ची बात तो यह है ईमानदारी की बिल्कुल सरल बात है सुखी होने के लिए कोई परिश्रम नहीं जो परिश्रम है सब दुखी होने के लिए लोग बोलते हैं इतनी तपस्या के फलाना महात्मा ने तभी वो महान हुए बड़ा परिश्रम किया परिश्रम महान होने के लिए नहीं किया परिश्रम सुखी होने के लिए नहीं किया परिश्रम किया गलत मान्यता हटाने के लिए बस गलत मान्यता ऐसी समझ के हट जाए तो फिर परिश्रम की जरूरत नहीं समझ के नहीं हटती तो परिश्रम और समझ दोनों करो फिर समझ के परसेंटेज हो और थोड़ा समझ कम है तो फिर परिश्रम जितनी समझ कम है जितना उत्साह कम है जितना मार्गदर्शन घटिया है उतना समय ज्यादा लगता है जितनी समझ घटिया है उतना समय ज्यादा लगता है जितना उत्साह घटिया है उतना समय ज्यादा लगता है वरना शीतल मना होने में समय ज्यादा लगना नहीं चाहिए <सी> समझ हो गई है एक तो ऐसी धारणा हो गई कि कुछ करेंगे तभी कुछ होगा ना कुछ करने से कुछ होना नहीं करने से जो होगा उसका फल नश्वर होगा करने से जो मिलेगा वो सदा टिकेगा नहीं करने से मेहनत करने से नौकरी करने से रुपए मिलेंगे सदा नहीं टिकेंगे मेहनत करने से मकान मिलेगा सदा नहीं टिकेगा मेहनत करने से पद मिलेगा सदा नहीं टिकेगा मेहनत करने से कुछ मिलेगा वो सदा नहीं टिकेगा परमात्मा मेहनत करने से नहीं मिलते अपितु अपना आपा जो अलग परमात्मा से विमुक्ता हो रही है। आत्मा से विमुख होकर कुछ पाने की जो इच्छा है वो छोड़कर आत्मा के सन्मुख हो जाए और शरीर से यथा योग्य सुख लेने की इच्छा नहीं सुख देने की प्रवृत्ति करें तो सौदा बड़ा सस्ता हो जाएगा आसान हो जाएगा कोई सत्तोगुण में कोई रजोगुण में कोई तमो में ऐसे हम लोग पकड़ा गए ऐसे उलझ गए कि के बिना पाए बिना पकड़े बिना छोड़े बिना लिए बिना दिए बिना रहते नहीं अब बोलते कि हमारा मन स्थिर हो जाए भाई आज तक संसार शरीर और मन सदा एक जैसा किसी का नहीं रहा ध्यान से सुनना। आज तक संसार शरीर और अंतकरण मन आज तक किसी का एक जैसा नहीं रहा और अपना सोहम स्वरूप आज तक किसी का बदला नहीं अब जो अपना स्वरूप है उसके सन्मुख हो जाए और जो अपना स्वरूप नहीं है उससे जो चिपकान है चिपका चिपक, चिपक छोड़ दें ऐसा नहीं रोटी खाना छोड़ देने को वेदांत नहीं बोलता दुकान पर जाने को छोड़ने का नहीं बोलता लेकिन जो आसक्तियां हैं जो उसमें सत्य बुद्धि है जो उसमें से सुख लेने की बुद्धि है उस बुद्धि को बदलकर हड्डी चबाकर जो सुखी होने की आदत है उसने घाव कर दिए, अब घाई ही घा रह गए शीतल मना व्यक्ति दिखता है तुम्हारे सामने साढ़े पांच फुट का लेकिन उसका मन स्वरूप में अगर शीतल है फिर है अपने आप को जान लिया तो अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ जो चिदाकाश स्वरूप है वो चिदाकाश चिदानंद स्वरूप हो जाता है ऐसे ज्ञानवान के सानिध्य में ऐसे बुद्ध पुरुष ब्रह्मवेत्ता के सानिध्य में त्रिभुवन में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो उसके सानिध्य और उसकी करुणा कृपा से आपको उपलब्ध न हो वो ऐसा ऊंचा हो जाता है आप इतने ऊंचे हो जाते आप अगर शीतल मना हो जाते हैं तो तुम्हारे समक्ष आए हुए व्यक्तियों को जो सुख मिलेगा वो स्वर्ग में कहा जो पुण्य मिलेगा वह चांद्रायण वृत्त में कहा वह तीर्थरतन में कहा हे राम जी गंगा बड़ी शीतल है लेकिन ज्ञानवान के सानिध्य से हृदय की तपन मिटती है जो शीतल मना है गंगा में स्नान करो तो तुम्हारे तन को शीतलता मिलती है लेकिन शीतल मना महापुरुष के समीप जाकर उनके वचनों का उनकी ब्रह्म विद्या का ज्ञान की गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिल जाता है तो तुम्हारा अंत कौन शीतल होता है ओम सुखी मन और दुखी मन सुखी जीवन और दुखी जीवन का कोई विशेष मूल्य नहीं है शीतल जीवन का मूल्य है तुमने देखा होगा बच्चों का स्वभाव जरा सा लॉलीपॉप दिखाओ तो हर्षित हो जाएंगे और जरा सा नाच दिखाओ अथवा तो दुअन्नी चवन्नी छीन लो तो उनके लिए बड़े दुख के पहाड़ आ जाएंगे दुख से दब जाएंगे जितना अल्पमति होता है बालक उतना थोड़ी थोड़ी परिस्थितियों में हर्षित और शोकातुर होता है वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो दो चार चाराने की वस्तु देने से वह हर्षित नहीं होता और दो चार चाराने की वस्तु उसकी गिर जाने से इतना शोकातुर नहीं होता जैसे तुम्हारी नजर में वो बच्चा दो चाराने की वस्तु पाकर हर्षित होता है और दो चाराने की वस्तु खोकर शोकातुर होता है क्योंकि नादान है बच्चा है ऐसे शीतल मना बुद्ध पुरुषों की नजर में हम लोग सब नाजान ना, नादान हैं दो चार पाँच भूतों की वस्तुओं में से कुछ पाकर अपने को हर्षित कर देते हैं और उसमें से कुछ खोकर अपने को शोकातुर कर देते हैं अपने जीवन के मूल्य को जीवन को हम जानते ही नहीं मौत को मरने को कह रहे हम जी रहे हैं हम रोज मर रहे हैं मरने वाले शरीर से जुड़े हैं और रोज मरे चले जा रहे हैं बोलते क्या कर रहे हो कि जीवन जी रहे हैं भाई सुखी दुखी जीवन जी रहे हैं जीवन क्या जी रहे हैं जीवन मर रहे हैं शू करो छो कि जी ही रहा है जूठी बात मरी रहा है रोज एक एक दिवस मृत्यु तरफ बधी रहा है वो शीतल मना बुद्ध पुरुष ज्ञानुमान का जीवन वही वास्तव में जीवन जीता है उत्तर भारत में एक पंडित जी बड़े अच्छे सात्विक पवित्र विद्वान पंडित था एकाएक बीमार पड़े वृद्ध तो, तो थे थोड़े और पत्नी भी उनकी बड़ी सात्विक पवित्र सेवा टहल करती थी हकीम और डॉक्टरों ने आकर हाथ लो लिए पत्नी ने देखा कि अब शरीर तो सबका नश्वर है पति देव चल बसे उसके पहले अगर सन्यास की दीक्षा मिल जाए अच्छा होगा कोई साधु बाबा गुजरे चक्रमाश करके बाबाजी को रिझाकर रुग्णपति को सं्यस्त की दीक्षा दिला दी सन्यासी तो रमते भय देवयोग से रुग्णपति की तंदुरुस्ती ठीक होती चली गई उसने देखा सेवा चाकरी तो बहुत करते लेकिन मेरे को तो छूती नहीं मेरे से दूर दूर जाती क्या बात पत्नी ने कहा कि आप स्वामी हो गए आप बहुत रुग्णावस्था में थे बेहोशी जैसी परिस्थिति में थे तभी मैंने आपको सन्यास दिला दिया अब तो सन्यासी महापुरुष को स्पर्श करना उचित नहीं उनकी सेवा करना उचित तो पति ही कहता जब मैं सन्यासी हो गया तो मुझे घर में तो नहीं रहना चाहिए पंडिता नहीं कहती है वास्तव में स्वामी बात तो ऐसी है सन्यासी को किसी के गृहस्थी के घर रहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको कैसे कहूँ कि इन भक्त मेरे भक्तों के घर से आप निकल जाओ मैं आपको कैसे कहूँ ये तो आपकी अपनी समझ पर निर्भर है कैसी पत्नी होगी वो तो, तो चले हरिद्वार आए ऋषिकेश पहुंचे लक्ष्मण झूला से थोड़ा आगे की कोई जाहिर में छोटी सी गुफा में रहने लगे विद्वान तो थे काशाय वस्त्र पह लिए ध्यान धारणा ब्रह्मचिंतन सोहम की खोज करते करते संसार से सुख लेने की जो आसक्तियाँ थी वो तो सब बिखर गई टूट गई कुछ करना है कुछ पाना है ये सब छूट गया जो बिना किए बिना पाए ही मौजूद है उसमें वो थोड़ा आराम करने लगे शीतल मना हो गए शीतल मन और विद्वान सन्यासी उनका बड़ा प्रभाव लगा इतना प्रभाव कि जो लोग यात्रा करने जाते वो ऐसा मानते कि वो स्वामी जी के दर्शन के बिना अपनी यात्रा सफल नहीं अच्छे से सन्यासी उनके पास उपनिषद श्रवण करने को जाते थे उनकी ख्याति फैल गई एक दिन ऐसा हुआ कि पंडित जी के गांव के लोगों ने भूतपूर्व पंडित अभी जो सन्यासी उन्हें बेचारा यात्रा करने जाए तो पंडितानी को भी साथ लिए यात्रा करते करते हरिद्वार हरिद्वार से ऋषिकेश गए के, ऋषिकेश से थोड़ा आगे को जिस महात्मा की ख्याति थी उस महात्मा का दर्शन करने गए पंडितानी तो नहीं जानती थी कि इस वेश में ये मेरे पर अद्भुत पति हैं महात्मा ने देख लिया महात्मा के तो वस्त्र बदल गए थे नारे मोच ये वो पंडित में से तो सन्यासी हो गए थे उन्होंने पंडितानी को जान पहचान लिया तो लोगों के साथ जब वो पंडितानी आकर प्रणाम करती थी पंडितानी नहीं पहचाना कि भूतपूर्व मेरे पति थे लेकिन सन्यासी ने पहचाना कि अरे तू इधर कैसे आ गई वो चौंकी देखा गुर के, के ओ हो भूतपूर्व माजी पति माजी मिनिस्टर होते गए थे माजी पति पंडित कोई कम नहीं थी देखा सन्यास लेने के बाद अभी तक मेरे को पहचान रहे हो अभी तक मेरे को पहचान रहे हो अपने को पहचानों पहचान ना नाथ लग गया एक ज्ञान का तीर, उस दिन से वो बाबा जी ने आंख उठाकर लोगों के तरफ देखना बंद कर दिया जब सब मैं गुप्त रूप से अव्यक्त रूप से मैं ही हूं तो कौन आया कौन क्या है इस झंझट में क्या पड़ोगा देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों मैं खुद पर मस्ताना हो गया वो शीतल मना पुरुष किस समय कैसी अंगड़ाई ले ले कोई पता नहीं नासाग्र दृष्टि और किसी से पूछना नहीं कि तुम कौन हो कहाँ से आए दिखने वाले जो जो दिखते हैं वो आए हैं पांच बुतों से और वास्तव में हैं सोहम स्वरूप होलसेल की एड्रेस मिल गया तो प्रचूर्ण एड्रेस अब पूछना बंद कर दिया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कभी सोता नहीं जब देखो तब जगता है सोता है तो शरीर सोता है नारायण कभी नहीं जोगता कभी नहीं सोता और जो सोता नहीं वो जगता भी नहीं जो सोता है वही जगता है और जो जगता है वही सोता है नारायण सोने और जगने दोनों को देखता है ओम ओ, ओ, ओ, ओ। गंगा किनारे नासाग्र दृष्टि धरने वाले भूतपूर्व पंडित अभी जो महात्मा अपने सो हम स्वासो श्वास को कई लोगों को बोलता हूं सो हम स्वरूप को निहारते जाओ तो अनजान जो नए नए होते हैं गड़बड़ी वाले वो स्वस फेंकते हैं जोर से ऐसा करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए सोहम बोलना नहीं है जो श्वास चल रहा है उसमें अजपा जाप सोहम का चल रहा है अजपा गायत्री विकार दंडो ध्येय ये अजपा गायत्री और अपने आप चल रही केवल इसमें स्थित हो जाओ तो तुम्हारे विकार गायब हो जाए फला नहीं ऐसा करती है। उसने ऐसा करा उसने ऐसा करा भजन में मन नहीं लग रहा तभी फरियाद हो रही ईश्वर में हम लोगों का मन माफ करना जरा कृपा करना ईश्वर में मन नहीं है तभी फरियाद होते जब कोई दुख आता है या हर्ष आता है तो आप शीतलता के तरफ नहीं है तभी आप हर्षित होते तभी आप शोकतुर होते हैं अगर आप शीतल मना है तो हर्ष और शोक आपको हिला नहीं सकते लोगों की फरियाद करते हुए उसके पहले अपनी नादानी की फरियाद को देखो अपनी नादानी पर देखो कि लोगों की फरियाद कब तक करते रहोगे मैंने सुनाई थी वो घटना वो तो घाट वाले बाबा को एक युवक लुफंगा लड़का ने साधुवेश में लुफंगा लड़का ने आकर घाटवाला बाबा को बुरी तरह गाली दी उनके भक्त शिष्य बैठे थे घाट वाले बाबा उसके पास गालियों का जो ग्रामर था वो सब उसने उडेल डाला आखिरी ग्रामर के कुछ सेंटेंस बचे होंगे इतने में हम गए और वो युवा साधु गालियां देकर चला दिल मिला रहा था बड़ा घाटवाला बाबा के पास जो उन्हें पहुंचा तो उन्होंने कहा देखो ये फलामा बोलता है तुम बदल गए हो ऐसे हो ऐसे हो अब भाई बदलता तो सब संसार है शरीर है सब बदलता है ऐसा करके उन्होंने बात थोड़ी एक दो शब्द करके चुप रहे सन्नाटा था फिर लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ जंगल में बाबा जी गए और मैं उनके पास वैसे ही मिलता जुलता रहता मैंने कहा कि आज को आज शाम को आपको सन्यासी ने भक्तों के बीच लड़के ने लुफंगा बाज लड़का लुफंगे ने बुरी तरह आपके इंसल्ट की अपमान किया आपको शौक हुआ होगा या नाराजी हुई होगी या कुछ क्या हुआ आपके चित्त में क्या हुआ आपका तत्व में तो कुछ होना नहीं लेकिन चित्त में भी क्या हुआ जो तत्व में जग गया है उसका चित्त भी शीतल हो जाता है कृत उपासक है तो अक्र तोक है तो उसके चित्त में थोड़ा शोभ होगा यानी तत्व तो यदा शोभ चित्त में हो रहा है मुझ में नहीं ऐसा करके अपने को स्वच्छ रूप में अनुभव करते हैं मैंने कहा जब उसने भक्तों के शिष्यों के बीच तुम्हारी इतनी बेइज्जती किया गालियाँ दिया और नाहक दिया आपका कोई कसूर नहीं कोई कारण नहीं अब प्रसाद आता है भक्तों को दिया है तो दिया नहीं है तो उसको नहीं दिया बोले रोज पहले देते थे और आजकल दो चार दिन से आता हूँ और मेरे को नहीं देते और दूसरों को दे देते ऐसा करके वो चिढ़ गया थी तो उसकी नादानी फिर भी आपका जब अपमान किया तो आपको क्या हुआ उन्होंने कहा पहले तो हुआ कि इसको जरा समझा दो इसको जरा समझा दो बात फिर तो सोचा कि कब तक तो समझाते रहेंगे अपने कोई समझा दो कि इनकी असर ना हो क्या बात अपने कोई ठीक कर दो कि इनके आचरण की अपने चित्त असर न हो अपने चित्त में हर्ष शोक न हो ये बड़ा काम है अगर अपने को समझाने की कला नहीं आई अपने को शीतल करने की कला ना आई तो तुमने संसार को ठीक करने का तो ठेका नहीं लिया और जो तुम खिन्न होकर दूसरों को ठीक करने जाओगे तो तुम्हारी बीमारी बढ़ती जाएगी दोष बढ़ते जाएंगे ऐसा इसने ऐसा कर हमें तो साधना यही साधना है विघ्न आए हम रोज ताजा मुसीबत खाते हैं बासी मुसीबत से हमें मजा नहीं आता और ताजा मुसीबत के समय शीतल मना रहने का जो पुरुषार्थ करता है उसने बड़ी साधना कर ली महान साधना कर ली साधना उसी को नहीं कहते हैं कि रोटी पानी चौक में तो क्या भोजन बना बना के थक जाता हूं साधना क्या करूं साधक लोग भोजन खाते हैं उनको भोजन बना के देता हूं मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता साधना करने का अरे पागल भैया साधक भोजन करते हैं या साधवियां भोजन करती हैं या सत्संगी भोजन करते, हैं, भोजन करते हैं, वो भोजन बनाना भी तो साधना हो गई अगर तुम्हारा शीतल मन है या विवेक तुम्हारे पास है तो तुम चालू व्यवहार में भी साधना बना लोगे और शीतल मन नहीं है विवेक नहीं है तो साधना को भी तुम व्यवहार बना लोगे क्या रे क्यारे अगियाराड़ा पूरी था रे इक्वीस पूरी था है? और पूरी हो गई जरा सा थोड़ा ध्यान में लग गया तो उस दिन अहंकार फूलेगा हर्ष होगा आज नियम बराबर था और जिस दिन जरा मन नहीं लगेगा एक, एक जैसा मन कभी रहेगा नहीं और साधना करेगा तो मन ही करेगा ज्ञानी बनता है तो मन ही बनता है त्यागी बनता है तो मन ही बनता है शत्रु भी यही मित्र भी यही देवी भी यही माई भी यही भाई भी यही देवता के लोकों में भी यही ले जाता है तो मैं ऊंचे सिंहासन पर भी यही बिठाता है रहकाता भी यही है सब इसी के तक तो खेले इसी के साथ जुड़ गए तो जिस दिन ध्यान भजन होगा उस दिन पे जाए और जिस दिन नहीं होगा तो हर शोक चालू रहा शीतल मना नहीं हुए साधना छोड़ो मत, करो सेवा करो साधन भचन भी करो लेकिन उद्देश्य क्या है कि शीतल मना और शीतल मना जिसमें फरियाद कम से कम हो फर्याद का प्रसंग तो पैदा होगा लोग अनुचित व्यवहार कर लेंगे सबका मन एक जैसा नहीं व्यवहार में हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल गड़बड़ी होती रहती इसमें तुम झूठे हो ऐसा भी नहीं और सोलाने सत्य हो तुम ऐसी बात भी नहीं लेकिन ये जब तक खूब पसीना बाहता जा तान के चादर सोता जा ये किश्ती तो हिलती जाएगी तुम हंसता जा या रोता जा व्यवहार की किश्ती है ना वो तो हिलती जाएगी संसार शरीर और मन सदा किसी का एक जैसा नहीं रह सकता इस बात को समझकर अपने को ठीक करने की जिसने करके पाली बहुत जल्दी ऐसा अष्टवक्र मुनि कहते ऐसा महापुरुष हो जाता है स शीतल मना नित्य विदेह इव कई लगे हैं नियम में एक पुरुषतम के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा मैंने ये नियम ले रखा वो नियम पूरा हो तो दूसरा नियम ले रखा दूसरा नाम नियम लेकिन कर्तापना गया नहीं जीवत्व गया नहीं कई जीवन को बेफॉर्म कर दिया जो सो खा लिया जो सो पी लिया जैसा है वो उसी उसी चक्कर में आ गए रजोत्तमों में तुलसीदास कहते हैं तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी सिद्धियों को तिनखे की नहीं जिसने छोड़ दिया और तीनों गुणों का जिसने त्याग कर दिया अपने में तीनों गुणों की कृतियाँ अपने में आरोपित नहीं करता तीनों गुणों की अवस्थाएं अपने में आरोपित नहीं करता अपने में उसका चिपकाव नहीं करता जो अपने स्वरूप में जो जहाँ है जैसा है वैसा ठीक ठीक वो आचरण व्यवहार उसके द्वारा हो जाता है लेकिन उसके साथ बहाव भी बहुत आधी शीतल मना वह जीवन मुक्त है वो विदेह की नहीं विराजता है पूर्वज जो पंडित थे पत्नी ने सन्यास दिला दिया फिर पत्नी दर्शन करने गई सन्यासी बाबा के तो सन्यासी बाबा ने कह लिया कि तुम कैसे इधर आ गई पत्नी ने कहा तुमने मेरे को पहचान लिया मेरे को पहचान क्यों अपने को पहचानो ना वो सन्यासी ने नासाग्रह दृष्टि रखना और किसी से फिर बाई संसारी परिचय न पूछने का संकल्प कर लिया एक दिन वो नदी किनारे गंगा किनारे बैठे थे और सोहम स्वरूप के शीतल मना स्वभाव में जग चुके थे उसमें विश्रांति कर रहे थे अपने आत्मा में ध्यान आवस्थित गति न मन सा पश्चिंद योगिना उस पर ब्रह्म परमात्मा में सहज स्वरूप में आराम पा रहे थे शीतल मना हो रहे थे वहां कुछ बच्चे खेलते खेलते छेड़खानी कर रहे थे लेकिन ये तो अपने शीतल मना से स्वभाव से बैठे रहे फिर कुछ उद्दंड लड़के ने अपनी जेब से छोटा मोटा कोई ब्लेड या चक्कू वक्कू ऐसा कुछ तीक्ष्ण पदार्थ निकाला फिर कुछ हिलते नहीं बोलते नहीं देखे कि इनको कुछ असर होती कि नहीं पीठ पर चेका दे दिया लह बहु चला खिलने वाले लड़कों में कोई अच्छे लड़के थे उन्होंने जाके जमींदार को कहा मन सरपंच को कहा जमींदार उन बाबा जी का भक्त था शिष्य था जमींदार ने बाबा जी का तो इलाज किया लेकिन अपने आदमी को कहा कि हम लड़कों को अच्छी तरह से जाके पीटो जिन्होंने ऐसा कृत्य किया बाबा जी ने हस्त के इशारे से इनकार कर दिया के इशारे से इनकार किया तो हाथ वैसे का वैसा धरे गए कहने का तात्पर्य जो शीतल मना है उनको विपरीत परिस्थितियों में ये उनको दुख नहीं होता जो शीतल मना नहीं वे अनुकूल परिस्थितियों में भी इतना सुख नहीं ले पाते शीतल मनर होने का अभ्यास ये बड़ी तपस्या है शीतल मनर होने के लिए उत्साह और सतर्कता ये बड़ी साधना है माला घुमाना भी साधना का कोई अंग है सेवा करना भी एक अंग है जप करना ध्यान करना कीर्तन करना ये सब साधना के एक अंग हैं ठीक है लेकिन शीतल मना होने का लक्ष्य रखना ये साधना का महा महालक्ष्य है ओम ओम स्वामी जी हम शीतल मना होने की तो करते हैं लेकिन मेरा के पड़ोसी है वो ऐसा है मेरा कुटुंबी ऐसा है मेरा फलाना ऐसा मेरे को साधना नहीं करने देते मेरे को भजन नहीं करने देते तो भजन छोड़े अब घर में शीतलता आए थी अगर हम भजन करते तो वो नाराज होते हैं हम साधना करते तो वो नाराज होते हैं हम साधना छोड़ते हैं तो वो राजी होते हैं घर में शीतलता आती है भाई घर में शीतलता साधना छोड़ने से शीतलता नहीं आएगी और तुम्हारी मान्यता से भी शीतलता नहीं आएगी शीतल तो तुम्हारा स्वभाव है साधना तुम बाहर से उनके अनुकूल हो जाते हो थोड़ा बहुत फिर तुम्हारी समझ तो भीतर से हो सकती है पति है मंदिर में नहीं जाने देता कोई बात नहीं लेकिन दिल के मंदिर से तो तुम्हें हटा नहीं सकता सोहम का अजपा जाप के तरफ तुम दृष्टि करते करते घर का काम करो तो वो कैसे रोक सकता सुबह उठकर जल्दी से बैठ जाओ थोड़ी देर अपने सोहन स्वरूप को निहारो तो मना नहीं कर सकता अच्छा बैठ जाती हूँ तो मना करता है तो लेते लेटे थोड़ा करो तुम्हारा अभ्यास बढ़ जाएगा तुम्हारा शीतल मना हो जाएगा तो विघ्न डालने वाले व्यक्ति भी तुम्हारे अनुकूल होने लगेंगे तुम ईश्वर के रास्ते को मत छोड़ो कुटुंबी को रिझाने के लिए लेकिन कुटुंबियों को दुश्मन बनाने की भी जल्दबाजी मत करो उनको विरोधी बनाने के लिए भी मत तुल जाओ ईश्वर का रास्ता तो नहीं छोड़ो तुलसीदास ने कहा कोटि वैरी सम यद्यपि परम से नहीं जो ईश्वर के रास्ते पे अड़चन डालते हैं उनको करोड़ वैरी के समान छोड़ दीजिए जल्दी से उनको वैरी न बनाइए आपकी शीतल मनह की अवस्था अगर बनती जा रही है तो उनसे वैर भी मत करो राग भी मत करो द्वेष भी मत करो राग एक हिस्सा है द्वेष दूसरा हिस्सा है उन हिस्सों में तुम्हारी शक्ति क्षीण होगी तो तुम शीतल मना नहीं हो पाओगे तुम्हारा लक्ष्य शीतल मना है तुम्हारे को डांटते हो फटकारते हो अपमान करते हो उस वक्त तुम देखे जाओ कि अपमान कहने की क्षमता परमात्मा बढ़ा रहा है करो तो हम अपमान करने का मन में इनके जोश जो है इनके मन में जो रजोतमो गुण है उस रजोतमय गुण को भी सकता तो मेरा चैतन्य आत्मा देता है सो हम का ख्याल रखते उनका सह लिया अपना पथ छोड़ दो ऐसा नहीं कह रहे हैं लेकिन अपने को विक्षिप्त मत करो अपने को दुश्मन मत बनाओ चापलूस भी मत हो किसी के लेकिन किसी के शत्रु भी मत बनो वेदव्यास जी ने फरमाया साधक के लिए चार बातें बहुत जरूरी हैं ऐसा स्वभाव बनाए तो संसार में बड़ी आसानी से जी सकता है निर्दु जी सकता है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा जो अपने से श्रेष्ठ हैं ईश्वर के मार्ग में ऊंचे हैं ऐसे साधकों से मैत्री रखो जो ईश्वर के मार्ग में अपने से नीचे हैं उन पर करुणा करो उनको ऊपर उठाने की सेवा करो जो सतकृत्य करते हैं अच्छे काम करते हैं उनको देखकर प्रसन्न हो उनके उत्साहित करो उनको प्रोत्साहित करो और जो नितांत निपट निराले हैं उनसे न झगड़ा करो न द्वेष करो न उनसे मित्रता करो उपेक्षा वो तुम्हारे लिए है ही नहीं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इन चार हथियारों के साथ जो आदमी संसार की यात्रा करता है उसको चोट नहीं लगती उसको शीतल मना होने में देर भी ज्यादा नहीं लगती मैत्री करोना अपने से ऊपर उठे हुए हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध रखो अपने से नीचे हैं उनकी बातों में मत आओ अपनी बातों से उनको ऊपर उठाओ अपने संग से उनको रंग लगाओ उनका संग का रंग तुमको न चौट जाए और चौंटता है तो बच जाना फिर ऊपर उठाने की कोशिश मत करना किसी को बाहर निकलते गदर्भ को या सुवर को कीचड़ से बाहर निकालते निकालते अगर आप भी कीचड़ में डूब मरते हैं तो तो गड़बड़ है हाँ ऐसे ढंग से पैर रखो आपको जरा कीचड़ उड़ता है कोई बात नहीं वो निकल जाता है और तुम्हारे पास नहाने की या स्वच्छ होने की योग्यता है तो फिर उतरो नहीं तो फिर दूसरे जो उतर सकते हैं उनको सौंपो वो काम मैत्री अपने से जो आध्यात्मिकता में ऊंचे हैं अपने से जो भोगों में ऊंचे हैं उससे मैत्री करोगे तो भोगी बनोगे त्यागियों से मैत्री करोगे तो त्यागी बनोगे लेकिन जो आत्मज्ञान में ऊंचे हैं निष्ठावान हैं ऐसों से मैत्री अपने साधक बंधु अपने से ऊंचे हैं तो उनसे मैत्री अपने से छोटे हैं नीचे हैं तो उन पर करुणा और जो सत्कृत्य करते हैं पवित्र काम करते भक्ति के योग के ज्ञान के भगवत प्राप्ति के रास्ते पर जो कुछ थोड़ी बहुत सेवाएं विवाएं करते हैं उनको देखकर प्रसन्न हो ताकि उनका हौसला बढ़े बाबाई बाहर भागशाली छात और बाकी जो हैं निपट निराले उनको सुधारना तो अवतारों का काम है तुम्हारा काम नहीं ब्रह्मा जी की सृष्टि में सब अपने आप मैनेजमेंट होता रहता है वक्त आते आते किसी की बदली होती है कोई आता है कोई जाता है सब होता रहता है जय जय ओम ओम ओम ओम यह सोहम की साधना अथवा शीतल मना होने में आपको अच्छा नहीं लगता हो तो पूछो कठिन लगता हो तो पूछो या और कोई कारण दिखता हो तो पूछो इसमें आपको कोई खतरा लगता हो कोई डर लगता हो कोई अनजान मार्ग हो कोई भय का मार्ग हो पूछो भय का मार्ग तो नहीं इसमें अगर स्थिर हो गए तो भयावह स्थान भी तुम्हारे लिए भयावह नहीं भयावह प्राणी भयानक प्राणी भी हिंसक प्राणी भी तुम्हारे लिए हिंसक नहीं तुम्हारी नजरों में ऐसी अहिंसा में प्रतिष्ठा हो जाएगी कि दूसरों के लिए भले भयानक हो हिंसक हो तुम्हारे लिए वो बस तुम जैसे तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते तुम्हारी स्वहम स्वरूप में स्थिति हो गई तो दूसरा व्यक्ति भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दूसरा दूसरा तुम्हारे लिए दूसरा नहीं रहेगा तुम्हारा अपना स्वरूप हो जाएगा तुम्हारा दाएँ और बाया हाथ को तो देखकर तुम कभी डरते नहीं और ये पराया है ऐसा मानते नहीं तुम्हारा दाबा ने जमना पग ने जुईने तमें कोई दाड़े घबराया कि हाँ भाई शूँ आयो अजगर हाँ आयो कि हाफ आयो कि हाथी ने सू डाई मैं हूँ ही जिसने सब में अपने स्वरूप को देख लिया उसका सब लोग मिलकर भी कुछ बिगाड़ते नहीं बिगाड़ सकते ओम ये समता योग समत्व योग है राजा रणवीर सिंह अपने साथियों के साथ जांच पड़ताल करता हुआ भूमि का इलाका देखता हुआ जा रहा था गर्मियों के दिन थे आम पक रहे थे बच्चों की छुट्टियां थी कोई वाड़ी में बच्चे आम को निशाना बनाकर जोर से घुम घुमाहट पत्थर गए गुजरते हुए रणजीत सिंह को लगा खून गरम खून की धार बहने के लिए कोई सरदार ने कपड़ा बांध दिया उनके मस्तिष्क और कुछ लोग पुलिस तो के आदमी शरारती बच्चों को पकड़ के जिसने पत्थर मारा उसको सामने खड़ा कर दिया आज्ञा करो इसको जो दंड देना सजा देंगे गड़ी भर के लिए तो रणजीत सिंह ने उस बच्चे की तरफ निहारा फिर अपने पास से कुछ मुद्राएं निकाल कर उसको दिया सिपाही लोग चकित हुए तब रणजीत सिंह कहते हैं कि जो मनुष्य नहीं है पेड़ है पेड़ को ये पत्थर मारता है तो मीठा आम देता है तो इसने मेरे को मारा तो मैं तो उसको मीठा आम तो नहीं दे सकता हूं इसका दूला बिल्कुल मीठा कर सकता हूं क्योंकि मेरे को शत्रु समझ नहीं मारा भूल से लग गए उसको तो समझ के मार रहा था तो आम दिया और गलती से भी मेरे को लगा तो मेरे को कुछ तो देना चाहिए जो शीतल मना है वो द्वेश के जगह पर दुख के जगह पर भी एक ऐसा आचरण कर लेता है कि उसकी उसका आचरण कथा बन जाती उसका आचरण उपदेश बन जाता है रणजीत सिंह को पता नहीं होगा कि मोटेरा में आश्रम बनेगा आशारम बापू होंगे और तुम लोग ब्रह्मचर्चा सुनोगे और उसमें मेरा नाम आएगा उसको पता नहीं लेकिन जिस व्यवहार में जिस काल में आपका शीतल मन होता है तो आपसे उचित व्यवहार हो जाता है और उचित व्यवहार आदर्श बन जाता है बच्चे को पकड़ के मारपीट करते फांसी लगा देते कुछ करते तो भी होता बात को तो स्वप्न हो गए उसको रुपए या मुद्राएं दी वो भी स्वप्न हो गए और उसे सजा देते तो भी स्वप्न हो गया उस वक्त घटना घटी होगी तो बड़ी सच्ची लगी होगी अभी तो एक कहानी मात्र रहेगी जैसे उस वक्त की घटनाएँ घटनाएँ सच्ची लगी और अभी कहानी मात्र हो गई सपना हो गया ऐसे आज का कल का हम लोगों का व्यवहार भी अभी सच्चा और ठोस लग रहा है समय तो जाने पर सब सपने की पसाव सपने की धारा में बहती सरिता में सब सपना हो जाएगा जब संसार सपना ही हो जाएगा तो उसको गुजरने दो बीतने दो संसार को सत्य समझना और देह को मैं समझना और फिर साधन बजन सीखना कोई बरकत नहीं पड़ती संसार के संसार को स्वप्न समझो संसार के स्वप्नत्व को तो तो बार बार याद करो और देह को पांच भूतों का समझो और अपने को सो हम शांति शीतल मना इसमें किसी को कठिन लगता हो तो पूछो नया सीखना है कुछ पूछो इसमें कोई खतरा लगता है तो पूछो कि महाराज ऐसा करेंगे तो हमारा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम। ऐसा पुरुष स्वयं तो सुखी होता ही है स्वयं तो परितृप्त रहता है उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी क्या क्या लाभ होते हैं उससे शास्त्र भरे हैं संतों की वाणिया भरी है कबीर जी बोलते हैं सुख दे वे दुख को हरे करे पाप का अंत कह कबीर वे कब मिले परम स्ने ही संत